अल्लाह आफा मित्रों आठवे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने फातिमा नहरी के जीवन के बारे में जाना और यह भी जाना कि कैसे उन्हें अब्दुल बहा के लिए चुना गया था और उनका नाम मुनीरे कैसे पड़ा पिछले एपिसोड में मैंने आपको बहावला के उस सपने के बारे में भी बताया था जिसमें अब्दुल बहा के साथ विवाह के लिए चुनी गई पहली लड़की का चेहरा धुंधला हो गया था और दूसरा चेहरा दीप्तिमान हो गया था मैं आपको उस सपने के बारे में कुछ और बताना चाहता हूं उन दिनों फारस में यह प्रथा थी कि लड़का और लड़की खुद यह निर्णय नहीं लेते थे कि वे किससे शादी करेंगे अवश्य यह प्रथा भारत में रहने वाले लोगों के लिए अनोखी नहीं है जब अब्दुल बहा छोटे थे तभी बहावला ने तय कर लिया था कि अब्दुल बहा का विवाह शार बानो नाम की लड़की से होगा जब अब्दुल बहा की उम्र विवाह योग्य हो गई तब बहावला ने एक संदेश भेजा कि शार बानो अब्दुल बहा से विवाह करने के लिए एड्रियानोपल की यात्रा कर सकती है लेकिन जब बहावला की एक बहन ने जो मिर्जा याहिया की अनुयाई थी इस बारे में सुना तब वे शार बानो को अपने घर में ले गई और उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रधानमंत्री के बेटे से शादी करवा दी उसी समय को वह सपना आया था जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। उन्होंने देखा कि का चेहरा धुंधला हो गया और उसकी जगह दूसरी लड़की का चेहरा दिखाई दिया अब हम जानते हैं कि यह नई लड़की मुनेरा खन्नुम थी मैंने आपको यह भी बताया था कि मुनेर खन्नुम अक्का पहुंचने के बाद जनाबे कलीम के घर में रुकी थी आपको यह बता दें कि जनाबे कलीम बहावला के भाई थे जिन्हें हम मिर्जा मूसा के नाम से भी जानते हैं जिस घर में मुनेर खनुम रुकी थी उस घर से समुद्र का नजारा दिखता था और मुनर खनुम कभी कभी अब्दुल बहा को अपनी खिड़की से समुद्र में तैरते हुए देख सकती थी क्या आपको पता था कि अब्दुल बहा बहुत ही अच्छे तैराक भी थे मुनर खनुम उस घर में पांच महीने तक रही थी और अवश्य ही सभी सोच रहे होंगे कि शादी में देरी क्यों हो रही है बहावला के पड़ोसी अबूद ने भी सोचा कि कुछ तो वजह होगी वह जानता था कि मुनर खनुम अक्का क्यों आई थी इसलिए अबूद ने यह पता लगाने की कोशिश की विवाह में किस कारण से देरी हो रही है लेकिन उन्हें बताने वाला कोई नहीं था वे कोशिश करते रहे और आखिरकार उन्हें इसका कारण पता चल गया बहावला का घर बहुत छोटा था और वर्तमान में विवाहित दंपत्ति के लिए उस घर में कोई उपयुक्त जगह नहीं थी यह सुनते ही अबूद के मन में तुरंत एक विचार आया उनके घर में एक खाली कमरा था वह कमरा बहावला के घर के बिल्कुल बगल में था दोनों घरों के बीच एक दरवाजा बनाया जा सकता था ताकि अब्दुल बहा और मुनीरा खन्नुम के लिए एक कमरा तैयार हो सके जैसे ही बहावला ने इसीकार अच्छा कमरा तैयार हो होने के बाद एक दिन जब मुनिर खन्नुम बहावल्ला के घर गई जैसा कि वह अक्सर करती थी बहावल्ला ने उनसे उस दिन मिर्जा मूसा के घर न लौटने का निर्देश दिया और बहाउल्ला ने अब्दुल बहा से कहा कि वह उस दिन जल्दी घर वापस आ जाए उस दिन देर शाम को अब्दुल की माँ खनुबुल खनुम खनु, अबूद की पत्नी और उनकी तीन बेटियां और मिर्जा मूसा की पत्नी की मौजूदगी में एक साधारण विवाह संपन्न हुआ मुनिर खनुम ने एक सफेद ड्रेस पहना हुआ था जिसे खनुम ने अपने हाथों से बनाया था मुनिर खुम ने एक सुंदर स्वर में एक पाती का गान किया, जिसे ने प्रकट किया था। और फिर विवाह के वचन का आदान प्रदान किया गया और शादी संपन्न हो गई। नाश्ते के रूप में सिर्फ चाय का प्याला था कोई सजावट नहीं और कोई गाना बजाना नहीं सिर्फ बहावल्ला का आशीर्वाद था अब्दुल बहा उनतीस साल के थे जब उनका विवाह हुआ अपने पूरे जीवन में मुनिर खनुम अपनी नंद बाहिया खनुम के सहयोग पर बहुत अधिक निर्भर रही और दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी कठिनाई के समय में भी दोनों अब्दुल बहा के साथ खड़े रहे अब्दुल बहा के बच्चों में से सिर्फ चार बेटियां जीवित रहीं उन्हें दो बेटे भी हुए थे लेकिन दो और तीन साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी अब्दुल बहा पर फिर से विवाह करने के लिए बहुत दबाव डाला गया ताकि उनके उत्तराधिकारी के लिए उनका एक बेटा हो लेकिन उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया ने खुद कहा था कि अब्दुल बहा के दोनों बेटों की कम उम्र में ही मृत्यु होने का एक दैवीय विवेक था जब अब्दुल बहा के एक बेटे का निधन हुआ था जिसका नाम हुसैन रखा गया था तब बहावल्ला ने कहा था कि उस प्यारे बच्चे को ईश्वर द्वारा वापस बुलाए जाने के कारण का ज्ञान ईश्वर को है और सही समय आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। एक और बात आपको आपको बताएं क्या आपको याद है जब मुनीर खनुम सिराज से निकल रही थी तब बाप की पत्नी ने उनके माध्यम से बहावला से दो अनुरोध किए थे उनकी पहली याचना अगर आपको याद हो यह या थी कि बहावला के पावन वृक्ष की पातियों में से किसी एक का विवाह बाब के किसी रिश्तेदार से किया जाए ताकि इन दो दिव्य वृक्षों को बाहरी और प्रत्यक्ष जगत में भी जोड़ा जा सके यह अनुरोध तब पूरा हुआ जब अब्दुल बहा की सबसे बड़ी बेटी दिया खनु की शादी आका मिर्जा हादी अफनान से हुई क्या आप जानते हैं कि बहावला के परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को अगसान कहा जाता है और बाप के परिवार के पुरुष सदस्यों को अफनान कहा जाता है शाब्दिक तौर पर अगसान और अफनान दोनों का ही अर्थ शाखाएं हैं तो जब बहावला के परिवार से का विवाह दिया के परिवार के आका मिर्जा हादी अफनान से हुई तो उन्हें पांच बेटे हुए उनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम शोगी रखा गया अब्दुल बहा ने अपनी वसीयत में और इच्छा पत्र में लिखा हे अब्दुल बहा के निष्ठावान प्रियजनों, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम शोगी का सबसे अधिक ध्यान रखो जो दो पवित्र और दिव्य सद्र के पेड़ों से निकली हुई टहनी है और उन पेड़ों द्वारा दिया गया फल है हम जानते हैं कि दो पवित्र और दिव्य सत्र के पेड़ों से यहाँ तात्पर्य दो ईश्वरीय अवतारों से है और बाव तो आपको क्या लगता है अब्दुल बहा के दोनों बेटों की कम उम्र में ही मृत्यु होने का वह दैवीय विवेक क्या हो सकता था आइए मुनिर खनुम के बारे में थोड़ा और जानें। मुनिर खनुम शिक्षा और विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा की उत्साही समर्थक थी वे हमेशा सभी को याद दिलाती थीं कि अब्दुल बहा ने कहा है कि आज की लड़कियां कल की माँ होंगी और यह स्पष्ट है कि बच्चे की पहली शिक्षिका मां होती है वे कहती थी कि यदि माता व्यवहार से युक्त न हो और आध्यात्मिक गुणों से संपन्न नहीं हो और यदि उन्होंने मानविया गुणों और नैतिकताओं को प्राप्त नहीं किया तो वह निश्चित रूप से अपने बच्चे को निर्देश देने और परिष्कृत करने के अपने कर्तव्य में चूक जाएंगी। जो लड़कियां और महिलाएं सेवा के लिए आगे आती थी उनके साथ व्यक्तिगत पत्राचार द्वारा भी वे उन्हें प्रोत्साहित करती थीं। वे दूसरों को भी बहाई से पूछा कि क्या बच्चों के लिए हाइफा में एक छोटा स्कूल स्थापित किया जा सकता है ताकि वे अपने बचपन से ही बहाई व्यवहार में प्रशिक्षित हो सके उस समय अब्दुल बहा ने कार्मेल पर्वत की ओर देखते हुए कहा यह महान पर्वत अंततः स्कूलों अस्पतालों और अतिथि गृह से ढक जाएगा तब मुनिर खनुम ने पूछा कि क्या स्कूल के लिए तुरंत जमीन खरीदी जा सकती है और इस पर अब्दुल बहा ने सहमति व्यक्त की मुनिर खनुम ने खुद जमीन की खरीद के लिए कोष में योगदान दिया और कई अन्य पहाइयों ने भी जमीन के लिए योगदान दिया बाप की समाधि के पूर्व में स्थित एक बड़ी जमीन खरीदी गई भविष्य में शायद उस जमीन पर हाइफा के सबसे पहले बहाई स्कूल की स्थापना होगी 1921 में अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के बाद मुनिर खन्नुम बहुत दुखी हो गई थी उन्होंने कई पत्रों और उनके द्वारा रची गई कविताओं में अपना दुख व्यक्त किया एक कविता का अनुवाद इस प्रकार है मेरा घर जरजर हो गया है उसकी नींव नष्ट हो गई है मैं संताप के बाज के चुंगुल में फंसी हूं यदि इच्छा हो आपकी तो बुलाइए मुझे उस दूसरी भूमि पर उस दूसरे वृक्ष उस दूसरे घोंसले पर अपना घर बनाने के लिए यह विस्तृत संसार यह असीम स्थान तुम्हारे बिना ओ मेरे प्रिय एक कैद है हे उदार चरित्र मेरे रातों को दिन में बदल दो अपनी ओर उड़ने के लिए मुझे पंख दे दो मुनिर खन्नुम का निधन 28 अप्रैल उन्नीस में सोगी एफेंदी और रूहिया खन्नुम की शादी के ठीक एक साल बाद 90 वर्ष की आयु में हुआ था